आज भी आपको कह सकता हूं कि कमलियां अभी भी आ रही है कुछ चीख भी आते हैं तो अच्छा लगता है लोग जिसकी बड़ी हाजत है उसकी संख्या भी कोई छोटी नहीं है बड़ी तादाद है लेकिन जिस रफ्तार से वो कमली और दूसरी चीजें आ रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्यारह के दिनों में किसी को बगैर कमली के यादों तो उठने का कुछ भी इंतज़ाम न हो इस तरह से रहना नहीं पड़ेगा मैंने देखा है कि सरदार पटेल ने भी एक निवेदन तो निकाल लिया है जिसमें भी उन्होंने लोगों से भिक्षा मांग ली है बताता है कि अगर हम हुकूमत की ओर देखकर कर बैठे तो काम निपट नहीं सकता है हकूमत उसको पहुंच नहीं सकती है तो अच्छाई ही है कि उन्होंने भी निकाला है किसी न किसी तरह से हमारे तो जो लोग आज जारी के दिनों की बर्दाशीत नहीं कर सकते हैं उनको ने कहा नेका उसको पहुँचा सके तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर सुशीला नायर तो वही काम कर रही है हमेशा पुराना की लांगी जाती है इधर उधर भी चली जाती है आज चली गई है कुरुक्षेत्र में क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक वो नई शिविर बन गई है और वहाँ सब इनके शाम कर तो करते रहे हैं लेकिन नहीं हो सकता है वो तो बड़ी डॉक्टर है और उनके साथ एक दूसरी डॉक्टर भी मिल गई है तो दोनों चले गए और उनके साथ दूसरे तो गई ही हैं कैसे कि मिसिस मिठाई गई है और दूसरी भी कि उन लोगों को जितनी इमदाद पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाया जाए कल मैंने आपसे हिन्दुस्तानी के बारे में बात कीजिए अब उस बारे में काफ़ी लोग उसको दिख रहे हैं कि ये काम तुम कैसा भड्ढा कर रहे हैं मैं तो नहीं मानता कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड्डा है लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए यूनियन के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ और उससे उसकी खिदमत होती है लेकिन वो लिखते हैं तो यूँ कि आखिर में जो हिंदुस्तानी का सिलसिला भी चला तो वो भी ऐसे ज़माने में चला कि जिस वक्त हम हम कुछ गिरे हुए थे गुलामी में थे वो तो भूल जाते हैं कि जो लोग यहाँ आए वो आई तो चढ़ाई करने के लिए लेकिन रह गए मुल्क में मुल्क के बन गए और उस मुल्क में किस तरह से जीवन बसल हो सकता है वो तो उन्होंने सोचा तो उसमें से पीछे ये हो सचमुच तो उर्दू निकली पीछे वो चलते चलते है। ये हुआ तो मैंने कहा है उर्दू को तो ढेर पूछा दिया कि जिसमें ठूस ठूस कर वो अरबी फारसी लफ्ज़ डाले और पीछे उसको जामा भी वही पहना दिया उसका व्याकरण वो भी वहीं से ले ले तो हिंदुस्तानी वो तो ऐसा नहीं है व्याकरण तो यहाँ का ही है और उर्दू में जो फारसी लफ्ज़ है, है अरबी है वो बहुत ही दिनों से बरसों से हम इस्तेमाल करते आए हैं तो उसको चुन चुन कर निकाल देना हो कोई हमारा धर्म थोड़ा हो जाता है और जो आइए वो पिछले यहाँ रह गई यहाँ के बने यहाँ के रीत रिवाज सब ले लिए तो उसका हमारे आज करना वो निजी द्वेष हो जाता है ऐसा मैं मानता हूँ लेकिन मैं आज वो बात छेड़ता हूँ उसका तो दूसरा सब है क्योंकि मैंने काफ़ी लिखा है कि हम अंग्रेज का तो ऐसा है एक तो अंग्रेजी सल्तनत थी वो अंग्रेज कभी हिंदुस्तान के होकर तो बैठे ही नहीं, तो नहीं सकते थे उनका उनका दिमाग ऐसे नहीं चलता था वो कोई ऐसे कहीं नहीं कि यहाँ आए तो बस यहाँ के बन गए हमेशा उन्होंने सोचा कि हम तो बाहर के हैं बाहर ही पढ़ेंगे बाहर के रहने वाले हैं हमारे लड़के लड़कों को सबको हम बाहर सिखाए थे वो नहीं था उस समय ये तो अंग्रीशों ने दाखिल कर लिया और पीछे अंग्रेजी भाषा को दाखिल कर दी वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो हुई वो तो आखिर में वो तो हमारी जो छावड़ियाँ चलती थी उसमें चलती थी और उसमें भी काफ़ी तो उसका ढांचा भी बना दिया वो भी तो जो उस वक़्त भाषा ये चलती थी जैसे के अवध चलती थी या तो उस वक़्त जो दूसरी किसी चलती थी उसमें से उन्होंने सिंचन किया अंग्रेजी का तो यहाँ ही है तो मैंने कहा कि आज तो हम एक ठीक है कि अंग्रेजी हुकूमत तो हमारे पास ही चली गई ले। लेकिन अंग्रेजी भाषा की हुकूमत हमारे पास ऊपर चले वो हम पर काबू कर लें हमारा कारोबार हम बगैर अंग्रेजी के चला न सके तो हमारे हाल क्या होने वाले हैं और क्या करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखेंगे और अंग्रेजी वो हमारी राष्ट्रभाषा सारे हिंदुस्तान के लिए होने वाली है क्या मैंने तो बता दिया है साफ साफ कि वो तो कभी हो नहीं सकता है इसमें हम पढ़ने की कोशिश तक न करें और करते हैं उसमें हमको हारना है लोगों को कभी वो सिखा नहीं सकते तो एक भाई वो तो सज्जन पुरुष है वो हम उसको लिखते हैं पिछले दूसरे भी लिखते हैं कि तुम तो भूल जाते हैं आखिर में हिंदुस्तान में जो कुछ भी करता हलता है वो तो अंग्रेजी लिखे पड़े हैं मैं तो वो भी कबूल नहीं करता अंग्रेजी लिखे पड़े तो मुठ्ठी भर पड़े ये ठीक है कि औरत दरबार में हम चले जाते हैं तो पिछले वो अंग्रेजी में काम किया काम किया क्योंकि उनका उनका वो तो प्रभाव चलता था उनके तेज से हम भी ऐसा ही समझ में चलो ये सीखे और पिछले वो राज करता है राजकर्ता की तो भाषा है वो पसंद करता है ऐसा करे ऐसा एक जो गुना देता है उसकी ये आदत हो जाती है तो वो तो किया है। लेकिन वो बिचारे जो अपनी मादरी जबान जानते वाले यादव तो बहुत करे तो हिंदुस्तानी जाने कहो हिंदी जाने तो वो लोग बेचारे कोरट दरबार में जाए तो अंग्रेज़ी में सब अर्जियाँ करना वो सब काम अंग्रेजी में चले वो तो कुछ समझे भी नहीं ये तो हमारी बड़ी बड़ी एक मवली सी हो गई कि हम बिल्कुल समझना नहीं चाहते अपना स्वार्थ की चीज़ में वो भी नहीं चाहते हैं तो इसलिए मैंने वो निकाला कि भई हमारे ही अंग्रेजी सल्तनत चली गई तो उसके साथ साथ अंग्रेजी जबान को भी जो आज उसको हमने जगह ले ली है जो जगह के लायक वो कभी हो नहीं सकती है उस जगह में से उसको निकालो तो जो भाई मुझको लिखते हैं कि ये तुम कहते तो हैं लेकिन उसका नतीजा ये आ जाएगा कि ठीक है अंग्रेजी तो जाए न जाए वो तो दूसरी बात है लेकिन एक चीज तो उसमें से हो जाएगी कि लोग तो समझ पूर, पूरी समझ ली अखबार वो तो अखबार रवीस तो जो कहा है एक आदमी ने उससे उल्टा उसका दिल में चाहे वो ऐसा दिखे तो उसका नतीजा ये होने का मुझको डर वो लिखते हैं क्या डर है उसको कि इसमें से पीछे वो चीज़ वो अंग्रेजों पर डरने वाली है आज तो एक हम दीवाने बन गए हैं तो हिंदू मुसलमान से लड़ाई खड़े मुसलमान के साथ बेच ना सके और मुसलमान का गला काटे कैसा भी शरीफ आदमी हो या तो बहुत गरीब एक मजदूरी करने वाला वो तो मुझको राजकुमारी सुनाती थी, थी क्योंकि शिमले से कल ही चली आई तो परसों शायद दिन कल ही चली आई मेरा ख्याल है तो वो सोनाचली के शिमले में जो गरीब लोग पड़े हैं लेकिन क्योंकि वो वो मुसलमान हैं इसलिए उसको वहाँ से हटा दो हटा देने में कितनी तकलीफ की बर्दाश्त करनी पड़े जो वहाँ वहाँ धनी आदमी पड़े हैं उसका भी ख्याल नहीं करते हैं तो ऐसे हम जाहिल से बन गए हैं और हिंदू का हाल पाकिस्तान में है तो वो वही शिकायत इसी किस्म की करते हैं तो वो लिखते हैं उसको कि ये तो होता है और वो भी तो एक सिलसिलावार बनता गया और उसमें से पीछे सबको ऐसा ही लगा कि नहीं हमारे इस तरह से नहीं होना चाहिए और हम अभी तो चले जाते हैं कहाँ तक कि बस वो संस्कृत में ही हिंदी है उर्दो वही माटरी की वो वो राष्ट्र की जबान हो सकती है हिंदुस्तान की बोली हो सकती है तो उसमें से पीछे ये हिंदू मुसलमानों का भी हो जाता है वो ठीक तो नहीं है उसका तो सबक एक दूसरा है उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ लेकिन वो जो कहते हैं वो समझने की बात है तो वो अंग्रेजी तो यूं ही तो जाने वाली है क्योंकि तो लोगों को दक गया है कि हम अपने अपने सूबे की भाषा में काम चलाएंगे या तो बहुत करते हैं तो जिसको हम हम सारा राष्ट्र की जबान कहे तो हिंदी में तुम कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो वो झगड़ा में भी होने वाला ये है वो घृणा से से पैदा हो जाएगी नदामत पैदा हो जाएगी वो अंग्रेज लोग है उनकी दिल वो तो मुठ्ठी भर रहे अभी वो वो हुकूमत तो चला नहीं सकते हैं। पड़े हैं थोड़े वो भी थोड़े दिनों के लिए थोड़े वर्षों के लिए लेकिन हम ऐसा तो नहीं करना चाहते हैं कि कोई अंग्रेजियाँ रहे तो बस उसको काटो ऐसा हमारे दिल में अगर एक वीर भाव दुश्मनी पैदा हो जाए तो उनको बहुत खतरनाक बात होने वाली है और वो लिखते हैं पीछे कि तुम तो यूं भी तो आज परेशान पड़े हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा करता है लेकिन पीछे तो तुम रोना शुरू कर दोगे या तो तुम्हारे दीवाना बनना पड़ेगा कि अगर ये सब जो करते हैं उसका नतीजा ये आने का है कि हिंदुस्तान में से अंग्रेजी सल्तनत तो चली गई लेकिन जो बाद में रह गया वो तो बस आपस आपस में झगड़ा पीछे अंग्रेजों के साथ बिछड़ा ऐसे हम मुजरील बने और ऐसे हम हो जाए तो लिखते हैं कि मैं तो ख्याल से भी तो हूं कि तुम्हारा हाल क्या होगा एक मुठ्ठी भर हड्डी रही है अभी तो बड़े हो गए लेकिन बड़े होते हुए भी काम तो छोटा नहीं है तुमसे खिदमत तो करती रहते हैं और खिदमत करती करती करते ये अगर हो गया और लोगों के दिल में ऐसा आ गया कि मसले हो कि उसको देखा तो उसको मारो तो तुम्हारी क्या हाल होगा वो वो तो तो मरने वाले हैं मरना जिंदा सब तो के हाथ में पड़ा है लेकिन तुम्हारे हाल क्या होने वाले हैं और तुम एक दीवानी से बन जाओ परेशानी से इसका रंज से ही उससे बचाने के लिए मैं तो लिखता हूँ इस तरह से वो लिखते हैं क्योंकि दोस्त थे और दोस्ताना टोल से उन्होंने लिखा है पीछे लिखते हैं कि ये तुम कहते तो है लेकिन उसका लकीजा देखो तो सही तो, तो अंग्रेजों को तो छोड़ो। लेकिन यहाँ एंग्लो इंडियन पढ़े उसका क्या होगा और दूसरे जो एंग्लो इंडियन नहीं है लेकिन मना के गो आते हैं तो उसको तो हम गोवा नीचे कहकर पुकारते वो आज तो ऐसा बन गया है कि भले भद्दी सी कुछ भी हो निकल अंग्रेजी बोल लेते हैं